तमिल नाडु में एक छोटा सा स्थान है कार गुडि यह स्थान नील गिरी की पहाडियों एवं धलवा तथा मटमैली परवत माला के मध्धे में स्थित है। इसके चारों तरफ घना जंगल है इसी स्थान पर पहाड़ियों के नीचे एक खुले मैदान में एक बड़ा सा कैंप बना है इस कैंप को हाथियों का खेड़ा भी कहते हैं हाथियों के कैंप के लिए कारगुड़ी एक बहुत बढ़िया जगह है क्योंकि यहां का चारों तरफ का विशाल जंगल हमेशा हरा भरा बना रहता है और यहां कभी भी चारे की कमी नहीं होती दूसरे भीषण से भीषण गर्मी में भी इस बहने वाली नदी का जल कम नहीं होता नदी में अनेक प्रकार के ऐसे छोटे-छोटे पौधे भी उगते रहते हैं जिन्हें हाथी बड़े चाव से खाते हैं नदी के किनारे-किनारे मीठे-मीठे सरकंडों की झाड़ियां हैं हाथी इन सरकंडों को अपनी अपनी सूंडों से उखाड़ उखाड़ कर मजे से चबाया करते हैं कार गुडी के कैंप में जंगल से पकड़ कर लाए गए जंगली हाथियों को ट्रेनिंग दी जाती है यहां पाल तू बनाये गए हाथियों को रखने के लिए एक गजशाला भी है। दक्षणी तथा गजशाला पूर्वी भारत में कुछ लोग हाथी पकड़ने का स्थाई धंधा करते हैं क्योंकि दुर्गम मार्गों पर सवारी करने और घने जंगलों से मोटी-मोटी लकड़ियों के भारी भारी लट्थे ढोकर लाने के काम में हाथी बहुत उप्योगी होता है इसलिए देश की अनेक मंडियों में हाथियों की मांग सदैव बनी रहती है क्योंकि केवल कुछ भारी पालतू हाथियों से लोगों की मांगे पूरी नहीं होती इसलिए समय समय पर मांग के अनुसार हाथियों को जंगलों से पकड़ना पड़ता है दक्षिण भारत में हाथी पकड़ने की प्रचलित प्रणाली को गढ़ा गड्ढा प्रणाली कहा जाता है सबसे पहले जंगलों में हाथियों को खोजने वाले लोग हाथियों के पैरों के निशानों से यह पता लगाते हैं कि इस समय हाथियों का झुंड वन के किस भाग में घूम रहा है इसके बाद उनके आने जाने के मार्ग में दस-दस फुट लंबे, दस-दस फुट चौड़े और बारह-बारह फुट गहरे गढ़े खोद दिये जाते हैं। इन गढ़ों पर पतले बांसों के जाल बिचा कर उन पर मिट्टी फैला दी जाती है और उस पर घास बिछा दी जाती है इन गड्ढों में गिरने से हाथियों को चोट न लगे इस दृष्टि से इन गड्ढों की सतेह पर नरम नरम पत्तियों की मोटी तहें बिचा कर इन्हें गुदगुदा बना दिया जाता है। इस प्रकार फंदा तैयार करके कुछ लोग पास के पेड़ों पर छिपकर बैठ जाते हैं हाथियों में साथीपन की भावना बहुत प्रबल होती है इसलिए इन गड्ढों में यदि उनका कोई साथी गिर पड़ता है तो झुंड के बाकी हाथी उसे बाहर निकालने की कोशिश में जी जान से लग जाते हैं वे पहले तो सूंडों से उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन जब इससे भी काम नहीं बनता तो बड़े-बड़े हाथी अपने लंबे-लंबे दांतों से गड्ढे के किनारे को इतनी चतुराई से खोड देते हैं कि वहां ढलान जैसी जगह बन जाती है कैदी हाथी इस ढलान से बाहर निकल सकता है साथी हाथियों के ये सभी प्रयत्न इतनी लगन के साथ किए जाते हैं कि यदि उन्हें पूरा समय मिल जाए तो वे अपने कैदी साथी को गड्ढे से बाहर निकाल ले जाने में पूरी तरह सफल हो सकते हैं लेकिन भंदा पार्टी के लोग ऐसा नहीं होने देते ज्यों ही किसी गड्ढे में कोई हथिनी या हाथी गिर जाता है त्यों ही वे कैंप में इसकी सूचना पहुंचा देते हैं प्रेंप वाले भी देर नहीं लगाते, सूचना पाते ही वन के अधिकारी और वन रक्षक अपने साथ महावत और घसियारों को लेकर गढ़े के पास आ जाते हैं। वे अपने साथ कुछ पालतू हाथी भी लेते आते हैं जो पहले से इस काम के लिए प्रशिक्षित होते हैं खेदी हाथी को गड्ढे से निकालने में यह पालतू हाथी फंदा पार्टी की बहुत सहायता करते हैं फंदा पार्टी के लोग बंदूकें और पटाखे चलाते हुए के खाली कनस्तर बजाते हुए आते हैं ताकि गड्धे के चारों और खड़ा हुआ हाथियों का जुंड भाग जाए गड्धे पर पहुच कर प्रशिक्षित हाथियों को बंदी हाथी के पहरे पर तैनात कर दिया जाता है पहले कैदी हाथी को 18 घंटे तक गड्ढे में ही रहने देते हैं इतने समय में वह कॉफी थक जाता है और उसमें प्रतिरोध करने की अधिक शक्ति नहीं रह जाती बाहर निकालने से पहले उसके एक अगले और एक पिछले पैर में रस्से बांध देते हैं एक एक रस्सा गर्दन और पीठ में भी बांध दिया जाता है इसके बाद गड्ढे में लकड़ी के मोटे-मोटे तख्ते उतारे जाते हैं और इन तख्तों के सहारे हाथी को बाहर निकल लिया जाता है हाथी के बाहर आ जाने पर उसे सिखाए हुए हाथियों की टोली के साथ सबसे पहले किसी नदी या तालाब पर पानी पिलाने और नहलाने के लिए ले जाया जाता है बाल्टियों से उसकी पीठ पर खूब पानी डाला जाता है ताकि उसकी थकावट दूर हो जाए पानी से निकाल कर हाथी को सीधे जंगल के कैम्प में पहुचा दिया जाता है जहां कुछ दिन बाद उसे प्रशिक्षित करने का काम शुरू कर दिया जाता है। घटनाओं व्यक्तियों एवं शब्दों को याद रखने की हाथी में असाधारण योग्यता होती है वैसे उसे 27 शब्द याद करने होते हैं जिनके अनुसार वह घूमना बैठना उठना पैर या सूंड उठाना और ठोकर लगाना आदि काम करता है लेकिन इन शब्दों को सिखाना तथा इनके अनुसार उससे कार्य करवाना सरल नहीं होता महावत गन्ने के प्रलोभन द्वारा घूमो बैठो उठो पैर उठाओ सूंड उठाओ और ठोकर लगाओ आदी שब्दों की सहायता से हाथी से अभ्यास करवाता है इन शब्द संकेतों के अनुसार काम करना सीख लेने के बाद हाथी गंदे के प्रलोभन के बिना ही केवल संकेत सुनकर तद अनुसार काम करना शुरू कर देता है इस प्रकार 3 महीने में हाथी 10 12 शब्द याद कर लेता है जब देखते हैं कि हाथी अब विश्वसनीय हो गया है तो उसे घुमाने के लिए सुबह शाम गजशाला से बाहर ले जाना भी शुरू कर दिया जाता है इस अवसर पर सिखाए हुए हाथी उसके पीछे रहकर उसकी प्रत्येक चेश्टा को ध्यान से देखते रहते हैं। कैम्प के नए और पुराने सभी हाथियों को प्रति दिन दो बार नहलाने के लिए नदी पर ले जाया जाता है। हाथियों को नदी में खेलना बहुत अच्छा लगता है वे पानी में तरह-तरह के खेल खेलते हैं हाथी काफी समझदार पशु होता है खाना खिलाते समय महावत नमक और गुड़ मिलाए हुए गेहु और चावल के बड़े बड़े गोले अपनी हथेली पर रखकर हाथी की तरफ बढ़ाता है और हाथी उन्हें सूंड से उठाकर अपने मुह में डाल लेता है हाथी लगभग दो सो किलोग्राम चारा रोज खाता है किन्तु मनुष्य से पाए आहार का मूल्य उसे कठोर परिश्रम करके चुकाना पड़ता है हाथियों के कैंप में अभी आप सुन रहे थे हमारी हिंदी भाग 3 के ध्वनि पाठों की श्रृंखला में यह पाठ विशेष सहयोग डॉ सुरेश पांडे परियोजना समन्वय एवं निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर लेखक सुरेश वैद्य वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता ध्वनि अंकन सतीश लाड़े एवं दीपक पांडे ध्वनि सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन